देवी भागवत छठा स्कंद व्यास जी कहते हैं राजन है, है संज्ञक क्षत्रियों के उपरुक्त बातें सुनकर ब्राह्मणी के आश्चर्य की सीमा न रही हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए नेत्रहीन उन क्षत्रियो को आश्वासन देकर क्षमाशिला ब्राह्मणी ने उनसे कहा क्षत्रियो मेरे द्वारा तुम्हारी दृष्टि नहीं हरी गई है यह निश्चित है मैं तुम पर कुपित भी नहीं हूँ इसका वास्तविक कारण बता रही हूँ सुनो इस समय यह जो भृगु कुल का दीपक बालक मेरी जांग से उत्पन्न हुआ है तुम इसी के भाजन बन गए हो में आकर इस बालक ने ही तुम्हारे नेत्र कर दिए हैं क्योंकि इसे पता चल गया है कि मेरे सभी बांधव यहाँ तक कि गर्भ में रहने वाले बालक भी इन छत्रियों के हाथ मृत्यु के ग्रास बन गए हैं भृगु के ये वंशज निरपराधी धर्मात्मा तथा तपस्वी थे जब तुम इनको मार रहे थे तभी मेरे गर्भ में यह बालक आ गया था इसे सौ वर्षों से मैं अपने गर्भ में धारण किए रही हूँ इसने छो अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन बड़ी सुगमता से कर लिया है भृगुवंश का उत्थान करने के लिए प्रकट हुआ यह बालक गर्भ में ही सुशिक्षित हो चुका है यही पितरों के वध से कुपित होकर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक है मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई है अतएव तुम लोग मेरे इस पुत्र से ही बड़ी नम्रता के साथ नेत्र पाने की प्रार्थना प्रार्थना करो। प्रार्षना करने पर यदि यह बालक प्रसन्न हो गया तो तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी याद जा जी कहते हैं राजन वह बालक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था ब्राह्मणी की बात सुनकर हय संजय क्षत्रियो ने उनके चरणों में मस्तक झुका दिया और बड़ी नम्रता के साथ नेत्रों में ज्योति पाने के लिए प्रार्थना करने लगे इससे वह मुनिकुमार प्रसन्न हो गया और अंधे छत्रियों से बोला राजाओं ठीक है तुम मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ देखो देव ने जो कुछ निश्चित कर दिया है वह अवश्य होकर रहता है इस विषय में विद्वान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए सभी ऋषि लोग पहले की भांति सुखपूर्वक समय व्यतीत करे जितने छत्री हैं वे सब भी क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने घर जाए इस प्रकार उस तेजस्वी बालक के उपदेश देने पर देह संयुक्त क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छानुसार अपने घर चले गए अब उनके नेत्रों में पूर्ववत ज्योति आ गई थी ब्राह्मणी भी तेजस्वी एवं पृथ्वी के रक्षक रूप में प्रकट हुए उस तो दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम पर लौटी और बड़ी सावधानी के साथ उसका पालन पोषण करने लगी राजन इस प्रकार भार्गवों के विनाश की कथा न तुम्हें सुना चुका लोभ के वशीभूत होकर क्षत्रियों ने जो कर्म कर डाला वह अवश्य ही घोर पाप था जन्मेजा ने कहा अत्यंत लोभ में पड़कर क्षत्रियों ने जो महान नीच एवं भयंकर कर्म कर डाला है वह सुन लिया ऐसे कर्म के फल स्वरूप इहलोक और परलोक में भी दुख भोगने पड़ते हैं सत्यवती नंदन व्यास जी इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो है संजय क्षत्रिय थे सो जगत में इस नाम से क्यों विख्यात हुए जैसे यदु से यादवों की तथा भरत से भारतों की प्रसिद्धि हुई है वैसे ही कोई हैह है भी राजा रहे होंगे जिनके वंश में उत्पन्न होने से ये है, है कहलाते है। है हैं करुणानधे उन हैों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कर्म के प्रभाव से उनका यह नाम पड़ा इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ